इसके बाद अगुन सगुन दुई धनम करूता कथय ना दिनता ओय मत बड़ नाम दुहूते ये जुग निज दस निज दूटे सौरसु जन जन जानकी जनकी की प्रति पति से रुचि मन की दारु गति देकू पवक सम युग ब्रह्म विवेक उभयगम युग सुगम नाम क्यों नाम बल ब्रह्म राम ते विवेक ब्रह्मयतन घनयानंद राशि अस प्रभु हृदय सतय विचारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन से प्रगटत जिन मोलरतन ते मोल निर्गुण ते ये भांति बड़ नाम प्रभाव्यपार हम हम बलराम दे विचारे रुधारिया रामचंदी हनुमानी बन देख रहे कि नाम जप करके क्या प्राप्ति हो सकती है नाम जपने से जो जीवन में आने वाले संकट है वो भी दूर हो सकते हैं नाम जपने से व्यक्ति को सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है धन संपत्ति वैभव क्या प्राप्त हो सकता है अतिशुद्धियाँ प्राप्त हो सकती है नाम जप करने से व्यक्ति को रात्रि याद कर सकते हैं जिज्ञास मो जो वो हो इस जगत के सूक्ष्म को परमात्मा के रास्ते को जान सकते हैं नाम जब करते हुए अंत में परम ब्रह्म परमात्मा तत्व हो सकते हैं जीव का मोह छूट सकता है परमात्मा का ज्ञान हो सकता है परमात्मा का जो परमानंद है उसका व्यंग हो सकता है ये अंतिम खनुष्ठ का ये अगर इनमें किसी प्रकार की कामना है चारों में से तो वो नाम जैसे पूरी हो सकती है और अगर ये भी कामना नहीं है तो तो बहुत अच्छी बात है तब तो तक तो फिर वो व्यक्ति जो है अपने आप में स्वयंपूर्ण है ही है तो परमात्मा की भक्ति परमात्मा का ज्ञान सहज प्राप्त है कामना ही तो बादवी बीच में, में बाधक है अगर वो नहीं है तो फिर परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की भर्ती में कोई विलम्ब नहीं कोई बाधा नहीं वो तो पहले ही प्राप्त है ऐसे लोग जो भगवान के भक्त हैं निष्काम हैं वो भी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर नाम का जप अपने हृदय में करते ही रहते हैं ये नाम जट की महिमा इस प्रकार से बताई अब ये बताते हैं कि देखो नाम वो हो हो, निर्जो ब्रह्म और सदो ब्रह्म और साकार ब्रह्म इन सभी जितने ब्रह्म के जितने भी रूप है सबसे श्रेष्ठ है नाम क्यों सबसे श्रेष्ठ है उसका कारण आगे बताते हैं यहां पर उसी प्रसंग में ये भी मालूम हो जाएगा कि परमात्मा की क्या क्या रूप है और ये भी समझ में आ जाए कि नाम का प्रभाव उनमें सबसे ज्यादा क्यों है वो भी देखने में आ जाए तब कहते हैं अर्जुन सगुन दो ब्रह्म सगुण कहते पहले से ये समझे कि ब्रह्म का स्वरूप मृगों और सगुण दोनों एक शब्द स्वरूप और एक शब्द रूप केवल रूप और स्वरूप इन दोनों में अंतर जो स्वरूप होता है वो सदा उसके साथ ही रहता मिटता नहीं जाता नहीं लेकिन जो रूप होते हैं वो धारण भी किए जाते हैं छोड़ भी दिए जाते हैं ब्रह्म का जो स्वरूप है मैंने जैसा कुछ वो अपने आप में है और जैसा वो सदा जिस भाव में जिस प्रकार से रहता है वो तो उसका स्वरूप ब्रह्म सत्य स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है यहाँ स्वरूप शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्रह्म सत्य स्वरूप है मैंने ब्रह्म सत्य है वही ब्रंद मैंने उसका कोई सब के ऊपर कोई और दूसरा आवरण नहीं है जब वो उसको रूप कहें सत्य ही ब्रह्म है इसलिए वो स्वरूप है उसका ऐसे चेतना जो है वो चेतना स्वयं ब्रह्म है इसलिए चेतना जो है ब्रह्म का स्वरूप है जो चेतना है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही चेतना है और चेतना ब्रह्म से अगर चेतना कृथक हो जाए तो सर्वोदम ब्रह्म ही नहीं है ना वो चेतना है इसलिए चेतना स्तल्प जो वही ब्रह्म है और जो आनंद है वो आनंद ही स्वयं ब्रह्म है इसलिए आनंद भी ब्रह्म का स्वरूप है इसलिए इनको तीनों को ब्रह्म के स्वरूप लक्षण कहते हैं स्वरूप लक्षण स्वरूप लक्षण के मना जो लक्षण उससे कभी पृथक न हो सदावस्ती में स्थित रहे उन लक्षणों का कभी अभाव न हो वो उसके स्वरूप लक्षण और जिन लक्षणों के मिटने पर वो वस्तु ही न रह जाए वो उसका स्वरूप लक्षण इसलिए ब्रह्म की ये तीनों स्वरूप है और नृत्य है मिटने कहीं का सवाल ही नहीं इसीलिए यही तीनों लक्षण ब्रह्म है और ये तीनों लक्षण भी तीन पृथक पृथक लक्षण नहीं है ऐसा नहीं जो सत एक चेतन एक आनंद है और ये तीनों जो है वो क्रमशा ब्रह्म है ऐसा नहीं जो सत है वही चेतन है जो चेतन है वही आनंद है जो आनंद है वही सत है इस प्रकार से उनमें समय एकीकृत करो बुद्धि में कहने में वाणी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है बुद्ध में दोनों अलग अलग आता है लेकिन अब बुद्धि के आगे चलो और फिर इन तीनों का इंटीग्रेशन करो एक ही तत्व हैं जो नित्य विद्यमान होने के कारण से सत्य चेतन स्वरूप होने के कारण से चेतन है और उस चेतना में आनंदानुभूति है दुख नहीं है इसलिए वो आनंद स्वरूप है ऐसे करके उसके तत्व को ठीक ठीक करके उस, उस परमात्मा को समझने का प्रयास करो परमात्माओ को या ब्रह्म को वैसा समझें जैसा कि शास्त्र कहना चाहते हैं अपने मन से कोई कल्पना कर लेंगे तो सुने तो कठिनाई हो जाएगी शांति में पड़ जाएंगे, नाना प्रकार के प्रश्न उठने लगेंगे शंकाएं आने लगेंगी इसलिए उन सब शंकाओं से बचने के लिए ठीक ठीक करके परमात्मा को जाना तो माँ कोई शंका की बात करनी आएगी अपने आप ही सबका समाधान भी वहीं पर तो हो जाए ये जो ब्रह्म इस प्रकार का है इस ब्रह्म की एक शक्ति है माया शक्ति जिसका की जिस पहले उल्लेख करते आ रहे हैं ये माया की शक्ति के दो रूप है एक अभ्यास और दूसरी व्याकर्त। जब ये माया अभ्यास रूप होकर के परमात्मा से अभिन्न भाव से अप्रगट रूप में विद्यमान है तब ये ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म कहलाता है <सँगस> <सँगस> क्योंकि तीनों गुण माया के ही है और माया प्रकट नहीं है इसलिए वो हो प्रकट होने के कारण से वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है लेकिन माया यदि व्याकृत हो मैनिफेस्ट स्वामस्कार हो माया जगत की रचना करने लगे सूक्ष्म जगत की स्कूल जगत का विस्तार होने लगे तो फिर उस माया के साथ जो व्याकृत माया या प्रकट माया है तो उस माया के साथ जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सदु कहलाता है माया के गुण भी अब उसमें दिखने में आने लगे इसलिए सगुण ब्रह्म हो गया अब इस प्रकार से चाहे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म कहें और दूसरे नाम भी है निर्गुण ब्रह्म को केवल ब्रह्म कहें के तो सगुण ब्रह्म को ईश्वर कह सकते हैं ईश्वर तो सगुण ब्रह्म और ईश्वर एक ही बात ईश्वर को स्पष्ट रूप से बताने के लिए सगुण ब्रह्म कह देते हैं ईश्वर को ब्रह्म से अभिन्न बताने के लिए सगुण ब्रह्म कह देते हैं वैसे ही वो ईश्वर है ब्रह्म की अपेक्षा से सगुण ब्रह्म है जगत की अपेक्षा से जगत का स्वामी होने के कारण से वो ईश्वर ईश्वर मनोस्वामी जब कहे की ईश्वर है तो किसका स्वामी है कि जगत का और जीवों का स्वामी है जब यह कहे कि वो सगुण ब्रह्म है तो इसके माना है तो ब्रह्म ही हो लेकिन उसके साथ में को कार्य कर रहे हैं इसलिए वो सगुण ब्रह्म कहलाता है लेकिन ये सगुण ब्रह्म निर्गुण नहीं है समझने के लिए कर दे वर्णन करते करते निर्गुण रखा है सर्गुण तो रखा तो बुद्धि जैसे आगे बढ़ी तो उसने गुण मान ली की ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं दो ब्रह्म होते हैं फिर गलती हो इसलिए फिर संभाल है इसको इसके लिए क्लासिकल एग्जाम है कि एक जैसे सर्क है तो एक कुंडलीकृत सर्क और एक गतिमान सर्क अगर आपने सवेरे उठ के देखा कि एक सर्क कुंडली बांधे हुए कहीं तो पर के पास घाट में बैठा हुआ है आपने देख लिया बैठा हुआ सर्दी में लटका हुआ आपने आकर करके उसको थोड़ा जमीन में खटखट बंदी से किया तो जमीन हिली तो वो अपने पोते से जाग गया और रेंग कर चल दिया तो आप सर्द दो प्रकार के हो गए एक कुंडली के तो सर्फ और एक चलता गतिमान सर्फ तो कुंडली का तो सभी सर्थ गतिमान सर्त दो है कि एक हाँ तो अब देखो अगर बुद्धि में आवे एक तो, तो बात ठीक और तो नहीं कहे की दो कुंडली का सर्व दूसरा था गतिमान सर्द दूसरा है तो बस वही ध्यान की हो गई इतने ही में। हाँ। देखे तो कहीं भी देख सकते हैं जैसे एक पुरुष है और एक संगीतकार है पुरुष के साथ बैठा हुआ है सबसे पुरुष है अगर उसको ने बाजा बाजा बजाना शुरू किया और गाना शुरू किया तो वो संगीतकार हो गया तो पुरुष और संगीतकार दोनों दो ने भी एक है अगर कहीं एक ही है तो बात ठीक है और अगर दो बुद्धि आ गई तो संगीतकार दूसरा होता है पुरुष दूसरा होता है सब अपने ही संभ्रांति जाएगी और नाना प्रकार के प्रश्नोत्म प्रश्न कहाँ से आते हैं ब्रह्म जी से ही प्रश्न आते जब बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती तब फिर वो उसमें से तमाम बातें खत्म में लगती है ये ऐसे तो वो कहते वो ऐसे तो वो कहते ये सब होने लगता इसलिए ये कहते हैं अगुन सदु में जो ब्रह्म स्वरूता ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है ब्रह्म रूप है दोनों ही निर्गुण ब्रह्म चौधरी जो जो सब्ज का प्रयोग कर दिया तो ये दोनों स्वरूप है और दोनों ही स्वरूप ब्रह्म के है और ये ब्रह्म जो है वो दो दो, दो ब्रह्म नहीं अच्छे है बस ये ध्यान में रखना है और उसके लक्षण भी हो गए जो ब्रह्म है उसके लक्षण बताती है वो सत्यूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप है और सगण ब्रह्म खास ईश्वर के लक्षण क्या है उसके लक्षण जो है वो हो वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वांतर्यामी है ये लक्षण हो गए वो तो ब्रह्म तो है ही स्वरूप तो ईश्वर भी है लेकिन ईश्वर के साथ में माया आ गई तो माया की उपाधि के कारण से वो सर्वज्ञ हो गया हो तो जाने के माने वो जितनी भी माया की रचनाएं हैं कृपिया हैं, जितने भी माया के राहस है वो सबको वो जानने वाला है इसलिए सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है माया तो अशक्त है उसमें तो कोई शक्ति नहीं लेकिन माया के द्वारा जो जगत की रचना होती है जगत में जहाँ कहीं कोई शक्तियां दिखाई देती हैं वो तो सब शक्तियां ईश्वर की ही हैं इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है माया नाम रूपात्मक है अपने आप उसका कोई अस्तित्व नहीं ईश्वर के ही अधिष्ठान से माया का कोई रूप दिखाई देता है जगत का रूप दिखाई देता है इसलिए ईश्वर सर्वांतरयामी है अधिष्ठान बनकर के सत्तांतरयामी है यानी नियमन करने वाला अंता स्थित होकर के नियमन करने वाला होने के कारण से है। जैसे हर तरंग में जल अंतरियामी है जितनी भी सागर में तरंगे हैं उन तरंगों में जल अंतरियामी है और हर तरंग के मूल में अधिस्थान के रूप से जल विद्यमान है और वो जल ही तरंग को अपहोल्ड किए हुए है तरंग की सत्ता नहीं तरंग की सत्ता में इसलिए मायाकनी सृष्टि है उसको सबको तो अपहोल्ड करने के लिए धारण करने के लिए परमात्मा सर्वत्र अधिष्ठान रूप में विद्यमान नहीं कर इसलिए वो सर्वांतर है अब ये तो हो गए सगुण ब्रह्म अब कहते हैं अचट अगाधनाध या नूता ये चार बातें उनके और बता दें ये जब हम उसका निरूपण करते हैं चर्चा करते हैं हम बताना चाहते हैं आप समझना चाहते हैं तब ये चार बातें सामने आती हैं उनको भी ध्यान में रखें कहते हैं आकर हमने कहने की कोशिश की तो जितना शब्द जहां तक जा सकते थे वहां तक उसको कह दिया और बाकी उस परमात्मा की वस्तुता जैसा है उसका संकेत मात्र किया क्योंकि वो जैसा वाणी में आया और जैसा कहा और आपने जैसे बुद्धि में धारण किया वैसा परमात्मा नहीं है फिर कैसा है कि अपनी बुद्धि में जैसा आया उसके सहारे उस परमात्मा तक पहुंचो देखो तो पता लगेगी परमात्मा कैसा है। ये तो परमात्मा का निरूपण और सुनने वाला व्यक्ति भी यथार्थ न ले संकेत मान करके उसी दिशा में चले और तब उसको उसी प्रकार से अनुभव करे तब उसे पता लगेगी परमात्मा क्या है जब सुनकर के श्रमण करने से बुद्धि में जब परमात्मा आ जाता है कल्पना परमात्मा की हो जाती है उतने मात्र से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो गया और वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी, भी नहीं है पूरा ज्ञान भी नहीं है इसलिए आगे बढ़ो ये अकट कह करके ये बता दिया कि बस वहां ये मैं समझ लेना बस हमें साथ कर दिया परमात्मा को हम जान गए जानने की दिशा मालूम जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और किसी व्यक्ति से पूछे कि अमुक मोल्ला के घर है अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है तो उसने कहा कि सीधे सड़क से चले जाना बाई तरफ घूम जाना गली में जाओगे मकान अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा बता दिया तो कल मकान गया उसका मकान तो कब मिलेगा जब आप उसने गली सड़क पर चलेंगे गली में घुसेंगे दानी तरफ घुसी लक्षण को देखेंगे तब वो मिलेगा तो जैसे ये बोलना है बाघ जैसे किसी रास्ता बता दे इस प्रकार से रास्ता बताना जैसा सा कथन है बाकी व्यक्ति आगे बढ़े स्वयं वहां पहुंचे तब उसको समझेगी क्या इसलिए अगत है और अगाध है अगाद के माने जिसकी की कोई गहराई का पता न चले गहराई से तात्पर्य यहां दोनों है अनंत से तात्पर्य यहां पर अगाध शब्द अनंत के लिए प्रयोग किया है अनंत के माने है देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है अनंत उसको कहते हैं जो देश की सीमा में ना आवे जो काल की सीमा में ना आवे जो वस्तु की सीमा में ना आवे ऐसा असीम वस्तु जो है अनंत वस्तु है उसको अनंत कहते हैं जब ये हो जाए कि इतने संबत इतने संसद दस हजार वर्ष से बीस हजार वर्ष तक आगे तक चला एक लाख वर्ष से उसका आदि है और एक लाख वर्ष आगे और चलेगा तो ये तो काल के भीतर आ गया तो ऐसे काल के भीतर में ये जगत काल के भीतर की गणना की जा सकती है कि जगत की उत्पत्ति दस लाख वर्ष पहले हुई और और चार छह दस लाख और छह वर्ष चलेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा तो ये जगत तो काल के अंतर्गत है लेकिन परमात्मा काल के अंतर्गत नहीं है उसकी सीमा में नहीं आता कालातीत है ये देश भी संसार भी देश के अंतर्गत भी है लेकिन परमात्मा देश के अंतर्गत नहीं है देश के माने स्पेस यहाँ से यहाँ तक परमात्मा है ये नहीं कहा जा सकता जगत कहा जा सकता है यहां से यहां तक जगत है लेकिन परमात्मा कहा से कहां तक है स्थान में नहीं बताया जा सकता इसलिए परमात्मा जो है वह अनंत है और अगाध है फिर कहते हैं ये अनादि है अनादि <laughs> अगाध कहकर के तो अनंत हो गया और अनंत के साथ में अनादि भी कहना पड़ता परमात्मा अनादी अनंत है न परमात्मा का अंत कहीं का आधी है न कहीं परमात्मा का आदि है आदि देश में भी आदि नहीं है काल में भी आदि नहीं है कब से परमात्मा की अस्तित्व आया परमात्मा अस्तित्व में कब से आया किसी काल में नहीं वो सदा से है परमात्मा का स्थान कहां से विस्तार इसका कहा से शुरू हुआ कहां तक गया कहीं से वो सर्वप्र विद्यमान है और उसकी वो काला कालातीत है देखातीत है इस प्रकार से देवी तो ये परमात्मा अनादि है और फिर अनूप परमात्मा अनूप है कि मन उपमा रहित है संसार की वस्तुओं की तो उपमाएं हो सकती है लेकिन परमात्मा की कोई तो उपमा नहीं क्योंकि उपमा उसी वस्तु की होती है जिसकी समानता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु हो समतुल्य हो लगभग तो वैसी कम से कम हो ऐसे करते जैसे कभी कभी शास्त्रों में परमात्मा की उपमा दी जाती है और फिर कह दिया जाता है देखो ये पूरी उपमा नहीं है जैसे परमात्मा आकाश तो के, के समान है तो परमात्मा की उपमा हुई आकाश के समान है तो आकाश के समान उसे कहने से क्या हुआ केवल एक बात बताई कि जैसे आकाश हमको अनंत लगता है ऐसे ही परमात्मा की अनंतता समझ लो लेकिन आकाश तो जल है आकाश में सुख तो है नहीं है लेकिन परमात्मा तो चेतन है परमात्मा में तो आनंद भी है तो आकाश होगा। का बताने के लिए इस प्रकार से कहीं कहीं उदाहरण के रूप में इस प्रकार से कहीं कहीं देते भी हैं, लेकिन वो उदाहरण काम नहीं करते हैं परमात्मा के संबंध में परमात्मा एक अद्भुत वस्तु इसलिए है इसलिए कहते हैं अनुतम है परमात्मा जिसकी उत्मा कोई है आगे भी कहेंगे जाता बताए अलग से इन चारों का बार बार उल्लेख करते रहते हैं <coughs> बाल कांड कम से कम पच्चीसों बार कहा होगा एक ही कांड बाकी रामचरित में तो सैकड़ों बार इनका उल्लेख हुआ है मैंने इनका अभ्यास कराया एक प्रकार से तुलसीदास तो ने बार बार इनको बोला है कि परमात्मा इस प्रकार से है कि अकट है अगाध है अनाद है अनुपम है ये सब बातें बार-बार उसको बोलते रहे और इसलिए कि देखो परमात्मा को जानने के लिए केवल सबसे बड़ा समझ से बता दिया और समझ से जान लिया इतना जानना कुछ विशेष जानना नहीं ये तो केवल जो है एकमात्र आपको रास्ता बता दिया गया एक संकेत कर दिया गया परमात्मा की तरफ से परमात्मा की जानने के माने जिस दिशा में शास्त्र कहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ो आगे बढ़ने के माने कोई तो शारीरिक आगे बढ़ना नहीं है अपने आध्यात्मिक विकास करके आगे बढ़ो अपने सूक्ष्म दिशा में जिधर की तरफ सूक्ष्म तत्व है उस दिशा में आगे बढ़ो तमो गुणों से शतुग्न की तरफ बढ़ो तीनों गुणों से निपार जाने की कोशिश तो करो देश और काल के पार जाने की कोशिश तो करो उस तरह जैसे परमात्मा ने बता दिया कि देश कालातीत है तो आप परमात्मा से मिलना है तो चलो भाई देश कालातीत देश के पार में करने की कोशिश करो काल के पार में करने की कोशिश करो तो, तो वहां मिलेगा और देश में ही बने रहे काल में ही बने रहे तो फिर परमात्मा कहाँ प्रो फिर तो परमात्मा जैसा है परच्छि रूप परमात्मा प्राप्त होगा भूमिल भूमिल प्राप्त होगा <स थिए> संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये ये चारों शब्द जो है वो हो व्यक्ति को परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रेरित नहीं करते है। चलते हैं। परमात्मा आदाद है कि मैंने परमात्मा अनादि अनंत है तो अनादि अनंत अस्तित्व की तरफ आगे बढ़ो जहां आदि अंत वाली जो सीमाएं हैं उनमें मत भी ये शरीर जैसे आद्यंत वाला है जीव आद्यंत वाला है जगत आद्यंत वाला है संसार आद्यंत वाला है तो इसी के भीतर घेरे मन बैठे रहो निकलो उसके बाहर, ये कहने के लिए प्रेरणा इसलिए कहते हैं मोरे मत बल नाम दूते अब कहते हैं यहां तक जाने के लिए क्या करें अब वो बात बताते देखो नाम हमको वहां तक ले जाएगा परमात्मा तो ये मोरे मत बल नाम दूते इन दोनों से नाम इन दोनों से बड़ा है अब इन दोनों से नाम की बढ़ाई क्या है कि नाम के सहारे अगर हम परमात्मा तक कर पहुंच जाते हैं तो फिर इसके माने हैं कि नाम बड़ा है बस तो यही नाम की बढ़ाई है अगर नाम का सहारा नहीं लेते तो उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते तो ब्रह्म जैसा है तैसा बना रहे और हम जहां तहम बने रहे तो ब्रह्म चाहे इतना बड़ा लेकिन बिना नाम के हम उस तक पहुंच नहीं सकते यही उसकी बड़ाई है जो नाम हमको वहां तक पहुंचा देता है देश की बड़ाई बस इसलिए कहते मोरे मत बड़ नाम मेरे विचार से से दोनों से, चाहे चाहे दोनों चाहे चाहे निर्गुण हो हो सगुण प्रकार के के ब्रह्म नाम है ये जुग निज निज जिसने अपने बूते से दोनों को अपने बस में कर रखा है बूटा जानते है बूटा बलबूते पर भाई इतना बड़ा काम तुमने सज्प्तों ने लिया अरे का किसी दूसरे के बलबूते पे छोड़ो ये तो हमने अपने बलबूते पे लिया तो बल भी और बल के साथ दूटा के माने लगन लगाओ और तो प्रयास तो इस प्रकार ये दोनों बल भी होना चाहिए और बल का प्रयोग भी होना चाहिए तो ये दूटा कहलाता है बल का प्रयोग उसके लिए योजना और बल को लगाना तो ये दोनों जो है ये है कहते हैं कि हम अपने बूते पर ये कहते हैं ये उसने नाम ने अपने बूते पर ये दोनों को बसवे का रखा है और बसवे का रखने का मान क्या है बस यही है कि जो नाम जब करेगा तो नाम उसको उस व्यक्ति विशेष को वह नाम परमात्मा तक पहुंचा देगा ब्रह्म तक पहुंचा देगा तब वो तभी पहुंचा सकता जब ब्रह्म को उसने अपने बचने का रखा हो नहीं तो जब नाम हमको लेकर के ब्रह्म की तरफ बढ़े तो ब्रह्म भाग जाए तो वो पहुंचा हुआ लेकिन नाम ने ब्रह्म को अपने भक्म कर रखा है भागने नहीं देता हमको वहां तक ब्रह्म तक पहुंचा देगा तो ब्रह्म मिल जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा नाम के अधीन पहले बोल चुके हैं कि देखो दिवियत नाम रूप है अधीना द्वित रूप नाम है अधीना रूप जो है नाम के अधीन है परमात्मा का स्वरूप भी नाम के अधीन है नाम लेते लेते वहां तक पहुँच जाएंगे अब ये कैसे है ये हम आगे देखेंगे तुलसीदास जहाँ बताते आगे चौथाई में वहीं इसको देखेंगे कि नाम ने परमात्मा को अपने बच में कैसे किया हुआ है प्रौढ़ सुजन जन जान जन की इसके माने क्या हुआ देखो प्रौढ़ी प्रौढ़ के माने है अति अंकार अहंकार बात को कहते हैं प्रौढ़ी संस्कृत प्रौढ़ी जन जाने ही प्र जनमन मत प्रौढ़ हमारे ये अहंकार भरी बात मत समझे जन की सज्जन लोग इस बात को मेरी अहंकार भरी बात मत समझे ये नहीं तो बड़ा अहंकार लेकिन लंबी चौड़ी बातें आगता है नाम को लेकर के इतना महा बड़ा नाम बता दिया कि निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म से भी बड़ा बता दिया और नाम के अधीन ब्रह्म को भी नाम के अधीन बता दिया ये तो बड़ी इसकी अहंकार भरी बातें हैं तुलसीदास तो तो भी कहते ऐसा मत समझे ये कोई हमारी प्रौढ़ नहीं है अब सहयोग हमारी नहीं है फिर क्या है कहते कहू प्रतीत रुचि मन की कहते ये तो हमारी प्रतीति है प्रतीत विश्वास है ये तो हमारा अपना विश्वास है और प्रीति भी है उसमें इसी जैसा विश्वास है वैसे ही परमात्मा में प्रीति भी है और रुचि भी है ये हमारे मन की ऐसी ही रुचि है ऐसी ही प्रीति है ऐसी ही प्रतीति है मैंने संक्षेप में कहे तो ये कह सकते हैं तुलसीदास का कहना यह है कि भाई हमने स्वयं नाम जपा है और जप करके हम को वो नाम जहाँ तक ले जा सकता था वहाँ तक वो हमको ले भी गया है और हमने वो से अपने अनुभव से सब समझा हुआ है तब हम ये कह रहे हैं ये केवल हमारे बुद्ध थी कुतर्कना मात्र नहीं है तुलसीदास जी ने इस प्रकार से देखो तुलसीदास जी भी अपने अनुभव की बात कहते हैं लेकिन ऐसे कहते हैं जिससे वो भी अहंकार रूप न बने कहने के लिए तो बात कही जाती है अनुभव जब वो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जहां जरूरत पड़ती है तो आध्यात्मिक अनुभव भी बताने पड़ते हैं लेकिन बताने वाले व्यक्ति में उसके साथ में अहंकार का लेख या कुट नहीं होना चाहिए अगर अहंकार आ गया तो वो अनुभव अनुभव ही नहीं रहेगा वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा वो भक्ति भक्ति नहीं रह गई जो कुछ हो कह रहा अहंकार में उसकी गर्दन काट गई और फिर बेकार है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा जिसमें अहंकार रहित होकर के अपना अनुभव को जब बता दे तब वो कारगर होगा सुनने वाले व्यक्ति का कल्याण करेगा लाभदायी होगा उसके अंदर मीकरी की प्रतीक उत्पन्न करेगा लेकिन अगर उसमें जब अहंकार आ गया तो सब वनष्ट हो जाता उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती बस यहाँ ये ये इसमें जो है इस चौपाई में देखेंगे तो तुलसीदास में किस प्रकार से अपने अहंकार को एक किनारे रख करके बात प्रकार से कहनी थी कहा भाई ये तो हमारी हमारा विश्वास तो ऐसा ही है हमें तो ऐसा ही पसंद है तो बस इसी में उनका अनुभव आ गया हम्म तो ये कहते हैं इस प्रकार से ये नाम जो है ब्रह्म से दोनों प्रकार के ब्रह्म से से बता दिया अब जब ये ब्रह्म दोनों प्रकार के ब्रह्म है तो एक उदाहरण देकर के समझाते हैं पहले तो कहा कि अगली सगुन तो सिद्धांत की बात होगी तो कोई भी सिद्धांत तब तक, तक, तक पूरा नहीं होता दब तक जब तक की कोई उदाहरण ना हो ये भारतीय परंपरा है यहाँ पर जो अपने दर्शन के चिंतक है वो कोई भी सिद्धांत कहते हैं तो सिद्धांत के साथ एक उदाहरण भी कहते हैं अगर किसी से तो पूछे कि सिद्धांत तुमने तो बोल दिया उदाहरण बताओ तो जो सिद्धांत बता रहा है उसी को उदाहरण नहीं कह सकते कहते जो हमने सिद्धांत बताया ही उदाहरण ऐसे नहीं बता उदाहरण अनेत्र से जाना पड़ता है जहां हमने उसको देखा हो अन... आदमी तो लकड़ी में है, लकड़ी है और उसमें लकड़ी में मालनी है और एक वो लकड़ी जब जलने लगी तब जलती हुई लकड़ दिखाई देने लगी तो उसमें आग दिखाई देने लगी दे। अगर लकड़ी जलती है हैं, और लकड़ी में से आग निकलती है तो इसके माने है ये आग कहां से तो आ रही है लकड़ी नहीं थी तो आ रही तो नहीं आ रही बाहर तो ये कि इसके माने है जब ये लकड़ी प्रकट नहीं हुई उसके पहले लकड़ी तो में थी तो लकड़ी में थी तो लकड़ी में अग्नि कहाँ थी जो लकड़ी जलने रही हो आप उठा कर उसको देखो तो उसमें आप कहाँ है ऊपर देखो नीचे देखो भीतर देखो काट के देखो छांट के देखो कहा उसमें अग्नि है? है उसको उस लकड़ी को तो अपने हाथ में ले लो तो उस हाथ में नहीं जलेगा तो उस लकड़ी से लेकर के आप खाना पकाना चाहो तो खाना नहीं पक सकता से आप चाहो सर्दी हो रही एक लकड़ी हाथ में पकड़ लो क्योंकि भीतर अग्नि है इसलिए हाथ में लकड़ी पकड़ लो तो आपको ताप देगा तो, तापग्री देगी आपके सर्दी को लेकिन लकड़ी की भीतर आज जरूर नहीं आ गए तो प्रगट सांस हो जाती अब इन दोनों, आगनी के, दोनों प्रकार के रूपों को आप देते एक प्रगट है एक अप्रगट है इसी प्रकार से कहते हैं कि ये दोनों ही रूप जो है ब्रह्म के ये इस प्रकार आते हैं जैसे अग्नि के हों जैसे निर्गुण ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म अग्नि में व्याप्त अग्नि लकड़ी में व्याप्त अग्नि की तरह से अगर वो ब्रह्म समस्त जगत में व्याप्त भी हो तो भी उस ब्रह्म से हमें कोई लाभ नहीं होता न तो वो ब्रह्म शक्ति है न ब्रह्म वो ब्रह्म किसी को के ऊपर कृपा करता है न किसी से कुछ लेता है न किसी से देता है न किसी को कोई बनाता है न कुछ बिगाड़ता है वो अपने अस्तित्व में बस सब चेतन आनंद होकर के विद्यमान मात्र है करता जाता कुछ नैसा <laughs> तो, तो निर्गुण ब्रह्म है और जहाँ सगुण ब्रह्म हुआ माया उसके साथ नाई ईश्वर हुआ तो बस् तो उसमें और बातें बहुत आ गए फिर वो टका करने लगा दया करने लगा आ, उसका स्मरण करो पापों का भी दूर कर दे चित्र को भी शांत कर दे जो हमारी समस्या जीवन की वो भी दूर कर दे ये सारी समस्याएं फिर उसमें सगुण ब्रह्मने के लिए सब बातें उसके आने लगी जैसे अग्नि जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो गई तो चाहो तो उसे खाना बना लो चाहे सर्दी हो तो उसको ताक लो चाहे उसका अग्नि का जो प्रयोग करना हो तो काम आने लगेगी वो अग्नि जैसे भी जलती हुई अग्नि हमारे काम में आने लगती है इसी प्रकार से मायापादिक स्मरण करते हैं उसी का ध्यान करते हैं माँ निश्चित को लगाते हैं स्प्रा करते हैं। पावक समुजो ब्रह्म हैं इसी प्रकार से पावक के समान अग्नि के समान ही दोनों प्रकार के ब्रह्म का विवेक है मैंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का ब्रह्म इसी से समझ लो उदाहरण से समझ अब नाम के ऊपर आ गए कि उभय अगम जुग सुगम नाम दे उभय अगम ये दोनों ही अगम है अगम है दोनों में से चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण ब्रह्म हो चाहे ब्रह्म हो चाहे ईश्वर हो इनको प्राप्त करना अगम है वहां तक नहीं पहुंच सकते उसे नहीं प्राप्त कर सकते वो हमारी पहुंच के बाहर है हमारे शारीरिक पहुंच के बाहर हाथ से उसे नहीं पकड़ सकते सुगम साफ साफ कर दिया वो हाथ से पकड़ने में नहीं आता आंखों से देखने में नहीं आता मन से भी ग्राही नहीं है इंद्रियों से भी ग्राही नहीं है मैं मैंने सब नहीं पकड़ना चाहता मेरे इसलिए अगम है मेरे जब अगम है तो सुगम नामते उस अगम ब्रह्म को भी नाम सुगम कर देता मैंने नाम का सहारा लो तो नाम वहां तक पहुँचा दे हाथ तो उसे नहीं पकड़ सकते इंद्रियां इंद्रिया नहीं पकड़ सकती मन बुध से नहीं पकड़ सकते लेकिन नाम में इतनी ताकत है कि तो आपको यहां से ले जाकर के जहां कहीं आप स्थित है वहां से आपको धीरे धीरे आगे ले जाएगा और ले जाकर के परमात्मा तक पहुंचा देगा परमात्मा सुगम हो गए ये नाम की महिमा कहते कही नाम बड़ ब्रह्म रामते इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिया कि देखो ये ब्रह्म भी राम ही है जो निर्गुण ब्रह्म है वो भी राम है सगुण ब्रह्म है वो भी राम है और जो दशरथ का पुत्र है वो भी राम है लेकिन यहाँ पर अब इस राम को जो ब्रह्म है उसको व्याम करके हमने किस किस राम की हमने से अपने नाम को बात बड़ा बताया कि जो ब्रह्म राम है उससे बड़ा बता दिया माने अब आगे चल करके आगे बताएंगे कि जो दशरथ पुत्र राम है उससे भी नाम बड़ा है ये भी बताना है हा? इसलिए पहले ये बता देते हैं कि जो ब्रह्म सगण ब्रह्म है इन दोनों ब्रह्मों से नाम बड़ा है क्योंकि ये नाम वहां तक पहुंचा देता है नाम उनकी प्राप्ति करा देता है इसलिए बड़ा है अभी कैसे प्राप्त करा देता है और कैसे बड़ा है ये अब यहां बताते हैं अंत में आकर तीन पंक्तियों पहली बात ये यह कि देखो व्यापक है ब्रह्म अविनाशी जिस ब्रह्म के सगुण निर्गुण बात कह रहे थे वो ब्रह्म कैसा है वो व्यापक है सर्वत्र व्याप्त है निर्गुण ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है सगुण ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त है व्यापक और एक दूसरी बात ये कि ब्रह्म एक ब्रह्म अनेक नहीं व्यापक भी है एक है मैंने अगर जहां कहीं भी आपको वो उपलब्ध हो तो समझो वही ब्रह्म है अगर आज हमारे हृदय में उस ब्रह्म की अनुभूति हो तो ये सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ये रहा ये अनुभव में हमारे आ गया तो ये कौन सा ब्रह्म है दस हजार वर्ष पहले ऋषि ने जिस ब्रह्म का अनुभव किया तो वही है कि ये दूसरा अरे कहा जमाना बीत गया दूसरा है तुम्हारा तो ऐसे नहीं ये, ये वही हिमालय पर्वत में कहीं बहुत दूर बैठकर के करके बद्रीनाथ केदारनाथ में नारायण आश्रम में बैठा हुआ कोई वहां पर बैठे का अनुभव करे तो जिस ब्रह्म का वो अनुभव करेगा उसी का करेगा जो हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं किसी दूसरे का भाई भाई। कोई अलग, अलग अलग ब्रह्म तो माने जैसे आकाश सर्वत्र एक है उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्वत्र एक है आकाश का उदाहरण समझने के लिए उदाहरण अच्छा है हमारे हाँ? आसपास आकाश किसी व्यक्ति से पूछो आकाश है देगा कहा आकाश के ऊपर की तरफ आकाश भी नीला नीला दिखाई देता और उसके नीचे आकाश है कि नहीं कि बिना आकाश के हमारे आसपास के, के आकाश नहीं कमरे के भीतर आकाश नहीं हाँ? अरे भाई कमरे के भीतर भी आकाश वहां तो बहुत नीला नीला आकाश वो भी आकाश है ना नहीं, नहीं करते हैं लेकिन ये क्यों नहीं कहते कमरे के भीतर भी, भी आकाश है नु? और अपने शरीर के भीतर अपने शरीर के भीतर भी, भी आकाश है तो आकाश को ठीक ठीक समझने के माने हैं अपने शरीर के भीतर आकाश शरीर के बाहर आकाश कमरे में आकाश कमरे के बाहर आकाश कमरे से और दूर तक आकाश तो जो बाहर के ऊपर वाला आकाश नीला आकाश है दूसरा शरीर के भीतर आकाश दूसरा है यानी एक ही दोनों आकाश तो कहा कि हमारे शरीर के भीतर आकाश है की आपके शरीर के भीतर भी आकाश है हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है तो हमारे शरीर के भीतर का आकाश दूसरा है और आपके शरीर के आकाश भीतर दूसरा है ना एक ही आकाश है एक ही कमरे में बैठे हैं इसलिए एक ही आकाश सबके भीतर एक ही आकाश है अगर न्यूजीलैंड में कहीं कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा हुआ हो तो उसके शरीर में जो आकाश होगा वो दूसरा होगा हमारा दूसरा होगा बिना तो दूसरे कंट्री का दूसरे कंट्री का इसलिए आकाश दूसरा होना चाहिए नहीं होता वही आकाश वहां पर भी होगा वही आकाश यहां पर प्रकार से वो ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है तो सर्वत्र है और सर्वत्र विद्यमान होकर सबका वो विद्यमान होकर एक ही है सब सब वो अनेक नहीं है ऐसा दूसरी बात यह कि वो ब्रह्म जो है अविनाशी है अविनाशी है कि माने इसका कभी विनाश नहीं होता <coughs> माने ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में तो ब्रह्म रहा उसमें लोगों ने ब्रह्म का आनंद हुआ किया तो उनको तो ब्रह्म का आनंद प्राप्त हुआ लेकिन आजकल ब्रह्म का आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता क्योंकि ब्रह्म विनाशी था तो नष्ट हो गया अब कहां रखा ब्रह्म ऐसा नहीं है इसलिए ब्रह्म अविनाशी है वो अभी विद्यमान है और वो सत्य स्वरूप है सत्यवरूप के माने वो अनाद अनंत है नित्य विद्यमान है निर्विकार है अपर्वतने और चेतन धन, चेतना का धन है मान स्वयं चेतनी चेतना का नाम ब्रह्म है वो जो चेतना अनाद अनंत चेतना है उसी का नाम ब्रह्म शुद्ध चेतना निर्विकार चेतना चेतन घन और आनंद राशि और वो आनंद घन भी है वो चेतना स्वयं आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप चेतना का जो पुण्य है वही ब्रह्म है और वो एक और इस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त देश काल में सर्वत्र विद्यमान अगर ऐसा ब्रह्म है तो असप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, तो कहने के माने अब ये स्वीकार करो कि ऐसा प्रभु ऐसा ब्रह्म जो है वो हृदय अक्षत अपने हृदय में भी अक्षत माने विद्यमान है अधिकारी माने निर्विकार होकर विद्यमान है ऐसा भी नहीं की वो ब्रह्म जो है तो हमारे हृदय में आया तो हमारा हृदय था कल हमारा हृदय था उसमें मंद बुद्धि थी दूषित हृदय था इसलिए हमारे हृदय में जब ब्रह्म आया तो वो हो गया और उसका आनंद खत्म हो गया करके हमारे हृदय में आनंद रह नहीं गया चित्त रही नहीं गई ऐसा नहीं तो है वो परमात्मा स्वयं निर्विकार चेतन स्वरूप निर्विकार आनंद स्वरूप तो हमारे हृदय में भी जब बात करता है तो निर्विकार आनंद होकर के बास कर है निर्विकार चेतना होकर के हमारे अंदर भी बात कर है ये बताने के लिए अब व्यापक तो है तो हमारे हृदय में होना चाहिए अगर वो निर्विकार है तो हमारे हृदय में भी चेतना स्वरूप होना चाहिए आनंद स्वरूप होना चाहिए यह कहते लेकिन फिर भी सकल जीव जग दी में दुखारी लेकिन संसार में जितने जीव हैं, दीन है दी में दुखी क्या समस्या बातें कैसे है? मैंने पहले तो व्यापक से लेकर के अधिकारी तक जो बात कही वो ब्रह्म के ऐसे लक्षण बता दिए जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे हृदय में वो परमात्मा आनंद परमात्मा विद्यमान है और वो आनंद स्वरूप हमें अनुभव में आना चाहिए उसी आनंद में हमें लग्न होना चाहिए उसका भाव हमारे अंदर नहीं हो लेकिन फिर भी हम तीनों दुखी है तो क्या बात माने ये कहते है कि बात यह है कि ये है परमात्मा तो अपने अंदर है भी ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप है अपने हृदय में विद्यमान भी है लेकिन वो बस इतनी कह सकते हो कि अज्ञात है अज्ञात है।, है जरूर लेकिन अज्ञात कैसा अज्ञात है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास मणि हो मूल्यमान मणि लेकिन उसे यह न पता हो कि यह मणि है वो समझता हो को कोई पत्थर तो है का ऐसे कैसे समझ रहा हो समझ रहा हो कि ये एक नीला पत्थर है लाल पत्थर है या लाल कांच है ऐसा समझ रहा हो वो ये ना समझता हो कि ये मणि है तो जो उसको मणि नहीं समझेगा वो अपने आप को क्या समझेगा कि हम तो दरिद्री हैं हम तो दीन हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन इस पकड़े बैठा मणि लिए बैठा हुआ अपने पास और मणि लाखों रुपए की है इतने लाखों रुपए की मणि हाथ में लिए बैठे हुए भी अपने आप को देखी दरिद्री क्यों समझ रहा है क्योंकि उसके मणिका मूल्य उसे पता नहीं चाहे उस मणि को नदी बेचे लेकिन अगर उसके मणिका मूल्य से मालूम हो तो उसकी दरिद्रता तत्काल दूर हो जाए तो उसकी दरिद्रता कैसे दूर हो तो मणि में दो काम करने पड़ते एक तो काम करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति उस मणि के मूल को जानने वाला मिले और बतावे कि ये तुम्हारे पास मणि है ये तो लाखों रुपए की मूल की है और बतावे ही नहीं उसको अच्छी तरह से समझा दे कि देखो इसके ये ये लक्षण हैं इसलिए ये मणि ही है ये ऐसे से लक्षण है इसलिए ये कांच नहीं है ये साधारण पत्थर नहीं है मिट्टी का ढेला नहीं है ये ये बातों में मणि है उसके शक जितने भी उसके भीतर जो उसकी महिमा जो मन की होती है लक्षण जो कुछ भी हो वो सब बता ले कह के देखो मणि होती है, अंधेरे में प्रकाश करती कि नहीं करती है यहाँ करती तो है कभी देखा मेरे में उसको कहीं नहीं देखा चलो तुम तो अंधेरे में देखा अंधेरे में ले और उसके बाद तुम क्या देखो इसको भी कर चमकती नहीं चमकती प्रकार से उसका जीवनपण किया ये ये है ये मणि है तो उसके मणि का निरूपण करना पड़ता है ये मणि है एक्सप्लेन करता समझाना पड़ता है और फिर वो ये भी बताता है कि अगर तुम इसको लेकर के बाजार में बेचने जाओगे तो कोई लेगा कोई नहीं लेगा और जितने दाम इसके हैं उतने दाम कोई लगाए नहीं गा इसलिए पहले इसको तुम इसके ऊपर खराब कराओ इसके पहल बनवाओ इसके इसको चमकवाओ तो फिर वो उसको कैट अच्छा इसका हमें पहल बनवा दो चमका दो तो फिर मशीन पर उसको चढ़ा करके उसको घिसा जाएगा और चमकदार तो दिया पर उसके भीतर चमक खुद चमकने लगेगा फिर तो जैसा काश भी नहीं चमक सकता जैसा और कोई पत्थर नहीं चमक सकता उस प्रकार की चमक उसमें से प्रकट हो जाएगी अब उस चमकते हुए पहलेदार पत्थर को लेकर के मनी को लेकर के बाजार में जाए जहरी को दिखा तो देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ ये मणि है और इतने लाख रुपए तैयार हुए नाम जतन दे इसी प्रकार तो से नाम निरूपण उस परमात्मा का ये नाम जो है वो उसके नाम दो और नाम का निरूपण कोई व्यक्ति बता दे कि देखो जो तुम्हारे हृदय में परम परमात्मा आनंद स्वरूप विद्यमान है इसका नाम जो है राम है या ओम है या कोई नाम बतावे कि तो देखो इस प्रकार का ये नाम है इसका और इस नाम को तुम जपोगे तो जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान परमात्मा वो प्रकट हो जाए तो वो परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है वो समझाएगा कि हाँ है विद्यमान देखो ये शास्त्र को है देखो ये शास्त्र को है देखो ये संत कहते हैं देखो ये ऋषि कहते हैं देखो ये मुनि कहते हैं देगा, नहीं, नहीं हमारे हृदय में विद्यमान है तो फिर हमें अनुभव में आना चाहिए कहीं अनुभव आएगा कैसे अनुभव आएगा अब उसके लिए तुम जैसे की वो पहल किए गए उसके इस प्रकार से तुम अपने हृदय में उस भगवान का नाम जब जबते जबते जबते जबते उसके ऊपर जो आनंद स्वरूप परमात्मा के ऊपर मल विक्षेप के आवर चढ़े हुए हैं उनको साफ होने दो। और जहां वो साफ हो गए तहां उसके बाद चनाचन्म आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा खूब आनंद में दिखाई देगा दिखाई देगा बिल्कुल दिखाई देगा अब उसके मन में इतना विश्वास पैदा कराने की आवश्यकता है कि वो अपने हृदय में उसी प्रकार से नाम जपे लगन से जपे समय से जपे लगातार जपे साधक नाम जपए लय लाए अब वो साधक बन गया नाम जपने लगा और लय लाए जपने लगा तो यहां पर देखते हैं ये है कि नाम निरूपण नाम जतन जपनते नाम निमूपन के नाम क्या है नाम का निमूपन के नाम कोई तो व्यक्ति पहले बता दे कि देखो नाम नहीं इतना बल है वो तो तुमको परमात्मा तक तो पहुंचा सकता है और परमात्मा इस प्रकार के हृदय परमात्मा का भी स्वरूप बता दे कि परमात्मा ऐसा ऐसा है और तो वो परमात्मा हृदय में ही है और वो आनंद हृदय में ही है दुनिया क्या करती है हर कोई व्यक्ति आनंद सब चाहते हैं लेकिन आनंद को ढूंढता कहां आनंद है वो बाई जगत के विश्व में घूमता शब्द स्तर में जो जगत है उसी में जगह जगह आनंद पोस्ता घूमता और वहां कहीं आनंद है नहीं कहते हैं या दूसरे साथ भी कहते हैं है कि जैसे कि कोई व्यक्ति पक्षी जो है वो कांच में चोंच मारे और तो दूसरे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करे लेकिन उसकी चोट जो है वो कांच में घायल हो जाएगा और स्वयं पक्षी जो है वो और उसको कांच के भीतर का जो पक्षी जो है वो वो प्रतिदिन जो उसे कभी मिल नहीं सकता इसी प्रकार से कोई व्यक्ति संसार के विषयों में सुख ढूंढता रहे सारे जीवन उसमें चोट मारता रहे लेकिन कभी भी उसका सुख प्राप्त नहीं कर सकता संतोष नहीं कर सकता नहीं नहीं सकती। ही और उसकी चोट फूटेगी वो अपने ही जीवन का हानि कर लेगा सारी अपनी शारीरिक शक्ति इंद्रियों की शक्ति मानसिक शक्ति का विनाश बड़ी कर ले लेकिन मान संसार में कोई सुख से मिलने वाला है नहीं वहां ये सब बातें जहाँ उसको समझाई कहा कि देखो फिर आनंद कहा है जब बाहर दुनिया में नहीं है तो अपने अंदर ही कुंडल बस है के है, बन्ना। गट -गट गट है। देखत ना। माने सीधी सी बात किसी प्रकार से है, वो आनंद, जो आनंद है वो तो अपने हृदय में भरा हुआ आनंद से नहीं हो परमात्मा पूर्ण रूप आनंद परमा परमानंद भरा हुआ है लेकिन वहां तो वो देखता नहीं उधर भी तरफ ध्यान नहीं देता बाई संसार में जगह जगह वो सुख करता है कस्तूरी कुंडल मृग ऐग बन में खोजता करता ऐसे ही व्यक्ति जो अपने सुख अपने हृदय में तो देखता नहीं परमात्मा का और उसको बाहि विषयों में खोजता करता है उसे लगता है कहीं बाहर क्योंकि उसे कस्तूरी की महक आ रही है तो समझता कहा रही? इसी प्रकार से व्यक्ति को सुखानुभूति होती है थोड़ी लेकिन वो समझता है कि ये मिल शब्द स्वरूप बस इसी भ्रांति में सारे जीवन रहता है, है। वास्तविक सुख उसका अपने हृदय का सुख है अपने हृदय में परमात्मा का आनंद है वही आनंद किसी प्रकार से प्रतिबिंबित हो करके विषयों में सुख भाषित होता सा है तो ये बात जहाँ व्यक्ति ने समझा दी व्यक्ति को तो, तो यह हो गया नाम लिमता अब नाम रोपण से काम सतल नहीं होता उसके बाद साधक को उस नाम का प्रयोग करना पड़ता है उसको काम में लाओ जैसे औषधि खाई जाती है तब वो लाभ करती है इसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस नाम को अपने जीवन में धारण करे और प्रयोग करो उसको मिलाया तो ये नाम जतन के नाम जतन जो है वह हो वैसे तो कोई कहे गलत गलत गया नाम जपन के नाम जपना पड़ेगा तभी तो यह नाम जपा जाता है लेकिन नाम का जपना तो ठीक है जपा भी जाएगा लेकिन जतन में जपने से भी कुछ और आगे बढ़कर के बाद जपो तो जपो ही लेकिन यज्ञ से जपो तरीके से जपो पहले नाम को जो जोर से जपो कुछ दिनों तक साल दो साल उससे कुछ मनसुब होगा एकाग्र होगा शांति मिलेगी फिर अपने गले में थोड़ा नाम को जप करो शुरू इसलिए माला लेते हैं जो बोर से बोलते हैं जिससे कि थोड़ी शुद्धता आवे एकाग्रता आवे अंतर्मुखता आवे ये भी काम कारगर होता है फिर तो उसके बाद में फिर गले में बोलते हैं मंत्र को माला जपते रहते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से तो धीरे धीरे करके मन हमको बाहरी जगत से अंतर की तरफ ले जाता है परमात्मा जो तो हृदय में जाते हैं ना तो हमें हृदय की दिशा में जाना है तो ये नाम भी हमको हृदय की ओर ले जाएगा बाहर की तरफ से ध्यान हटा करके ये हमको हृदय की तरफ ले जाएगा तो हम जैसे बाहर बहरमुख हैं तो बहरमुख अवस्था में ही नाम को जब करें बाहर आगे देखेंगे जगत को नाम भी गट कर करें माला भी लें माला को भी देखें और नाम भी गप करें ये तो प्रारंभिक बात है और ये करते करते जब व्यक्ति के अंतर्मुखी वृत्ति होने लगे तो जोर से बोलने के बजाय धीरे धीरे गले में बोलने लगे और माला घुमाता रहे नाम जपता रहे ये भी करते करते जब मन में नाम जपने करने के सामर्थ्य आ जाए तो माला को भी छोड़ दे और से बोलना भी छोड़ दे अपने मन में बोलने लगे जैसे कि शरीर एक जीव है, तैसे मन में भी एक जीव है नाम जीव है जब जा जो भी, तो शरीर तो में ये पहले इसलिए बता दिया देखो कि इंद्रिया दो प्रकार की है एक इंद्रियों के गोलक है और एक इंद्रिय विशेष है इसलिए एक तो ये शन इंद्री है जिम्भा इंद्री वाणी इंद्री है जिसे कि हम बोलते हैं लगता है कि हम जीव इसी से बोलते हैं लेकिन इस जीव के भीतर भी एक जीव और है वो जीव हृदय में स्थित है तो उसे हृदय की स्थिति वाले जीव से भी बोलो असली बोलना उसी का है तब तो अपने हृदय में जब उस जीव से बोलेंगे तो वहां पर तो बोलने पर तो हृदय में कान भी है अपने तो उन कानों से उनको सुनोगी हृदय में बोलो भी हृदय में सुनो भी देखो एक प्रकार से युक्ति बन गई एक साधन बन गया एक विशेष प्रकार का क्या जहां मन में नाम जपने लगेंगे तहा हमारा मन भाई जगत की तरफ नहीं जाएगा वो रोकेगा ये हृदय में नाम जपते हैं तो एक प्रकार से ये है एक ऐसा काम करता है कि दीवार की तरह बन जाता है और इंद्रिया और इंद्रियों से आने वाले विषय जो मन तक आते हैं तो फिर मन उनको फिर ग्रहण नहीं करता बाई जगह से वो अपने आप को संबंध को अलग करता है और उसी समय नाम जप करते करते फिर अब हमारा ध्यान ये उस तक जाता है कि नाम का उच्चारण कहाँ से हो रहा है ध्वनि कहाँ से आ रही है ध्वनि कहाँ लीन हो रही है इस प्रकार से अब दूसरी दिशा में देखने का विचार करो प्रयास करो अब हृदय में धीरे धीरे करके देखो कई प्रकार से वहां पर ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है एक कि राम राम अपने हृदय में बोलो और यह देखो कि राम की ध्वनि कहां से उत्पन्न होती है और ध्वनि बुझती है थोड़ी जगह सुनाई देती है उसके बाद फिर नहीं सुनाई देती नहीं सुनाई देती तब क्या होगा शांति होगी अब जो शांति हो गई तो शांति अनुभव में आती कि नहीं आपके अनुभव यहाँ शांति भी अनुभव में आती है उसके बाद फिर राम बोलो फिर ध्वनि उत्पन्न हुई यहाँ फिर धुन उत्पन्न हुई तो सुनाई दी और फिर थोड़ी में फिर हो गई तो देखते हैं कभी ध्वनि सुनाई देती है और कभी ध्वनि लीन हो जाती है जब ध्वनि लीन हो जाती है तब क्या बचता है और वो क्या है जहाँ से ध्वनि लीन हो जाती है और ध्वनि उत्पन्न होती है वो से उत्पन्न होती है जब ये सब विचार करेंगे उसके भीतर और जहां इसी में इन्वॉल्व हो गए व्यस्त हो गए इसी में लग गए अब दुनिया का था नहीं आ सकता जिनका कि मन भटका करता था इधर उधर बीस बातें याद आती थी वो उस समय याद नहीं आएंगी जब वो इस काम में व्यस्त हो जाएगा अपने हृदय में कि धनी कहां से उत्पन्न हो रही है कहां लीन हो रही है और ध्वनि लीन हो जाने के बाद में क्या अनुभव में आता उसमें फिर सात प्रकार बताते हैं कहते हैं कि देखो जहां से उत्पन्न होती है वो शांति है किताब जानते हो और ध्वनि उत्पन्न होती है और उसके बाद जब लीन होती है उसके बाद शांति है तो इतना तो आसानी से कह ही सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने के पहले शांति ध्वनि के लीन होने के बाद शांति इसके मायने शांति से ही ध्वनि उत्पन्न होती है और शांति में ही ध्वनि लीन हो जाती है शांति पहले है शांति बाद में भी है ध्वनि मध्य में जब ध्वनि उत्पन्न होती है तब भी ये ध्वनि शांत पर ही अवलंबित है आश्रित है अधिष्ठान अधिक शांति तीनों काल में है ध्वनि के उत्पन्न होने के पहले भी शांति है ध्वनि समाप्त होने के बाद भी शांति है ध्वनि जिसे उत्पन्न हुई उस समय ध्वनि उत्पन्न जरूर हो रही है लेकिन शांति है अगर ध्वनि उत्पन्न हो मन लोक कदाशित एक सेकंड के लिए धनी न उत्पन्न हो तो जितनी धीरे ध्वनि उत्पन्न हो शांति तो रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो कहीं चली नहीं जाएगी इसके मन शांति तो सदा बनी ही रहती है तो इस प्रकार के प्रयोग करें वहां एक्सपेरिमेंट है ये अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने भीतर कि किस प्रकार से नाम की जटने की ध्वनि हृदय में कैसे उत्पन्न होती है कैसे लीन होती है और उसके पहले शांति क्या है अधिष्ठान रूप शांति किस प्रकार के विद्यमान है और अगर शांति मिल जाए कि एक शांति तत्व तो है जो सदा शांत रहने वाला है और उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे मिलीन हो जाती है तो फिर देखें कि वो शांति जल स्वरूप है कि चेतन स्वरूप है अगर स्वरूप शांति हो तो उसका अनुभव ही हो सकता अनुभव होता है शांति का इसके मन हुआ चेतना भी विद्यमान अगर चेतना विद्यमान है इसके मन वो शांति चेतन स्वरूप है अब देखो ये सब जो है ये है मार्ग निर्देश आगे आगे की जो गलिया है उनका पता है आप इसी सहारे आगे बढ़ते चले जाओ बढ़ते चले जाओ इसी दिशा अब यही से उस परमात्मा के लक्षण भी मिलने लगे जो ये शांति है जो नित्य विद्यमान शांति है यही आत्मा है ये जो शांति चेतना नहीं शांति है इसमें चेतना भी है अनुभूति भी है यही आत्मा है अब देखो इसमें नाम ने हमको आत्मा तक परमात्मा तक पहुंचा दिया इस प्रकार लेकिन ये बात केवल अपने सुनकर के बुद्धि में रखने मात्र से हाँ जी कहने में बहुत अच्छी बातें हैं और ये सब शास्त्रों बहुत अच्छी बातें कही गई हैं और हमने भी जाननी है समझनी है कितने मात्र से वहां तक तो पहुंच नहीं आएंगे उसके लिए करना पड़ेगा यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां से हम हैं अगर हम गैरमुखी बाई जगत के आसपास की, की चमक दमक देख रहे हैं तो पहले यहीं से नाम जब करना पड़ेगा और तो करते करते हृदय में जाना पड़ेगा और तो हृदय में पहुंच करके नाम जो है हमें फिर तो दूसरी दिशा में ले जाएगा हृदय की दूसरी दिशा में बाई जगत की तरफ नहीं अंतर जगत की तरफ ले जाएगा तो फिर जहां जहां वो हमें ले जाए वहां माँ उसके साथ आगे आगे बढ़ते जाओ तो वो आत्मा तक परमात्मा तक वहां पर पहुंचा देगा तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये बात यहाँ पर तुलसीदास ने कही गीता के भी आठवें अध्याय में भगवान ने बिल्कुल ऐसी ही बात कही यहां पर तुलसीदास जी राम शब्द का प्रयोग करके कहते हैं वहां पर भगवान कृष्ण ओंकार शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं ओम एकाक्षरण ब्रह्म व्याहरण मान अनुस्मरण यह प्रयाति तिजन देहि सयाति परमा एकाक्षरम ब्रह्म ओम, एक ओम एकाक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण करो वही ब्रह्म है वो शब्द ब्रह्म है ब्रह्म को तो ओंकार को ये मत समझो दुनिया की कोई वस्तु है वो ब्रह्म का ही साधिक रूप ओंकार है तो अपने हृदय में ओंकार बोलो और ओंकार में ही ब्रह्म भाव रखो कि ये ओंकार और कुछ नहीं पर नहीं है और ये समझो कि ये यही है परमात्मा का ब्रह्म का करने वाला है इसके हिंदू में विद्यमान परमात्मा ही है ये जिसका संकेत कर रहा है वो परमात्मा है तो भगवान कहते ओंकार का उच्चारण करो और मेरा स्मरण करो मेरे कि मन परमात्मा का स्मरण